रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है शीतल माहेश्वरी के स्वर में गिरजा कुलश्रेष्ठ की कहानी बचत लंच टाइम था। स्टाफ की सभी महिलाएं चाय नाश्ते के साथ जैसा कि रोज होता है अपने परिजनों बच्चों रिश्तेदारों और घर की बातों द्वारा अपनी स्तरीयता का बखान करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी पूनम की बेटी पति के साथ हनीमून पर बैंकॉक गई है अरुणा के बेटे ने इनोवा खरीद ली है को उसके मिस्टर ने मेरी पर पर डायमंड सेट दिया है। विमला साड़ी खरीदने की बात बात सिल्क से नीचे बात करना पसंद ही नहीं करती। की यात्रा सेकंड एसी या फ्लाइट के बिना होती ही नहीं है और पूनम पूनम खाने के लिए फाइव स्टार और खरीदारी के लिए मॉल या सुपरमार्केट के अलावा कहीं जाना पसंद नहीं करती पर मॉल वगैरह में चीजें बाजार की अपेक्षा महंगी होती है और उतनी वैरायटी नहीं मिलती वो कभी इन बातों का खंडन कर देती है पर पूनम पर पूनम क्या चुप रहने वाली है नाक सिकोड़कर बोली अरे तुम्हें पता भी है कि सब बड़े और पढ़े लिखे लोग मॉल या सुपरमार्केट से ही खरीदते हैं क्वालिटी भी तो एवन होती है न पर पैसे भी तो ज्यादा लगता है अरे अब 100 दो में क्या फर्क पड़ता है पूनम ने उमा की बात को हवा में उड़ा दिया इतने में एक महिला थैलों से लदी फदी वहां हाजिर हुई पसीने से नहाई हाफती हुई चेहरे से सुशिक्षित और कुलीन लगती थी स्टाफ सदस्यों ने उसे ऐसे देखा जैसे वातानुकूलित डिब्बे के यात्री गीत सुनाकर पैसे मांगने वाले लड़के को देखते हैं क्या है मैम मेरे पास सेवै नूडल्स पास्ता मैक्रोनी और पापड़ों की अच्छी वैरायटीज है महिला विनम्रता से बोली अच्छा दिखाओ अरुणा जी ने उत्सुकता दिखाई तो अन्य शिक्षिकाएं भी पैकेटों को उलट पुलट कर देखने लगी बेम्बी की है मैम आपको पसंद आएंगी बिक्री की अच्छी संभावना को देखकर महिला उत्साह से भर गई थेले में से और सामान निकालने लगी हाँ मुझे एक दो पैकेट लेने तो थे अरुणा जी उदासीनता से बोली चलो पास्ता के एक दो पैकेट मैं भी ले लेती हूं रमा ने भी ऐसा जताया जैसे वह महिला पर एहसान कर रही हो कीमत तो तय करवा लो नीरिमा बोली तुम तो महिला मुस्कारी आपसे ज्यादा थोड़ी लूंगी मैम फिर भी पुनम मोलभाव करने में चतुर मानी जाती है रोस्टेड पैकेट 30 का और सादा 25 का महिला बड़े स्नेह और विश्वास के साथ बोली हा और फिर भी कहती है कि ज्यादा नहीं लूंगी आपसे मार्केट में रोस्टेड 27 का और सादा 20 का मिल रहा है कितने ला दू पुनम ने अनुभवी चतुराई से जैसे उस महिला की गलती पकड़ ली अरे ये तो बेचने वालों के हथकंडे होते हैं कि ग्राहक को सबसे कम कीमत में देने की बात करते हैं रमा हिकारत से मुस्कुराई मैम ये सारी चीजें कंपनी की हैं। महिला ने समझ और संयम के साथ कहा पर ये तो अरुणा जी का अपमान था अकड़कर बोली तो तुम्हें पता नहीं है कि हम हर चीज ब्रांड की ही खरीदते हैं हमारे घर जाकर देख जरूर मैम महिला कुछ खिसिया गई अरे जाने दो पूनम ने अरुणा को रोका और सरोज के कान में फुसफुसाई। इसे तो मौका मिलना चाहिए हाँ तो बता पूनम उस महिला से बोली सही दाम लगाएगी या सारा मुनाफा यही कमाएगी यह सुनकर वह आहत और उदास हो गई आंखों में नमी छलक आई मैम जी मैं वैसी बेचने का धंधा करने वाली नहीं हूं मैं भी अच्छे घर की हूं वह तो मजबूरी है मिल बंद हो गया है अब रुपया दो रुपया भी ना मिले तो काहे के लिए दर दर भटके उस महिला को शायद लगा कि उसकी ऐसी दयनीय दलीलें सुनकर ये लोग कुछ खरीद ही लेंगे। लेकिन पूनम ने निसंगता से कहा अब जीविका के लिए तो सभी कुछ ना कुछ करते ही हैं ना हम भी तो नौकरी कर रहे हैं चलो तुम्हारी बात ठीक भी है पर पैसा फालतू किसी के पास नहीं होता ना कि डाल दो कहीं भी सयानी सारी दुनिया है। विमला आवाज को और भी खर बना बोली चलिए आपके लिए रोस्टेड में में और सादा में लगा रही हूं। महिला ने जैसे पूरी सामर्थ्य लगाकर आग्रह किया हालांकि कीमत कम करने की खींचतान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी अच्छा बड़े कम लगा रही हो? रमा व्यंग के साथ हसी अरे सयानी बहन दूसरे लोग भी अकल रखते हैं हाँ तुझे देना ही है तो उसी कीमत में दे जा अब महिला असह्य उनके चेहरे देखने लगी हाल यह था कि लाखों करोड़ों की बातें बहसे करने वाली वे संभ्रांत और कुलीन महिलाएं एक दो रुपया कम करवाने के लिए उसी तरह एकमत थी जिस तरह संसद में भत्ते व अन्य सुविधाओं के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष एक हो जाता है कोई बात नहीं मैम महिला ने निराशा के साथ सारे पैकेट समेटे निश्चित ही उससे कम कीमत लेने की उसे गुंजाइश नहीं थी वह चली गई तो पूनम सन्नाटे को तोड़ती सी बोली वो समझती है कि रुपया दो रुपया ये लोग ज्यादा दे भी देंगे, तो क्या पता चलेगा खूब सयानी है पर हम भी इतनी तो बुद्धू नहीं है और नहीं तो क्या मार्केट में एक से बढ़कर एक चीजें मिलती है नीलिमा ने कहा इसके साथ ही सबके चेहरे पर एक दो रुपये की बचत कर लेना का संतोष उभर आया था